दूसरा सवाल करियर से रिलेटेड था कि जब समझना आए कि करियर में क्या करें तो क्या सही है इसका सिलेक्शन कैसे हो ये तो बहुत ही अच्छा है ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बिना समझे कुछ ना कुछ करते रहते हैं अगर आपके साथ नेहजी ऐसा है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है अभी हड़बड़ी में कुछ भी तयमत करिए कि क्या कर लें क्योंकि क्यों करना है इसको पहले समझना पड़ेगा ये केरअ नाम की बला क्या है ये जिंदगी नाम की चीज़ क्या है इसको पहले ठीक से समझ लीजिए जो भी समय है अभी तक आपने गुजारा है और उसमें आप बिना क्लैरिटी से चल रहे हैं तो अब समय है कि आप थोड़ा इस पर समय लगाइए बेहतर है उन लोगों से आपकी स्थिति जो लोग बिना समझे काम चालू कर दिए और अब उनको दोबारा सोचने के लिए समय भी नहीं है अवसर भी नहीं तो इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करिए और कोशिश करिए ज़िंदगी के सही मायने को पहचानने के लिए कि जिंदगी क्या है क्यों है हम सबको जीने क्यों हैं अगर इसका उत्तर ठीक से पहचानने का प्रयास करोगे उसमें जो भी मदद हो सकती है हम लोग करेंगे करेंगे अगर आप चाहेंगे तो तो जीना क्यों अगर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा तो फिर ये बड़े आसानी से हम लोग ये सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे बिना इन उत्तरों के यदि चलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं के, के साथ ही हमको जीना होगा ठीक है बिल्कुल